नमस्कार स्वागत है आप सभी का अभी हमारे साथ सुवासनी संत हमारे साथ है बोरीवली से आप बिलोंग करते हैं और ग्लोबल सबमिट आपने एंजॉय किया है तो उसका अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे जी स्वागत है आपका लेकिन जब से इधर पाव रखा है तो मैंने देखा ट्रांसपोर्ट से लेके हमें वेन्यू तक लेके जाने तक इतने प्यार से हमें ये किया की इधर एक पवित्र मंगलमय वातावरण का जो एहसास हमें मिल रहा है वो एहसास हमें किधर भी नहीं मिल रहा है और सुबह का जो मेडिटेशन रहता है जी, जी, जी. जो हमें वाइब्रेशन आते है वो वाइब्रेशन भी इसी जगह जितने आते है वो अदर जगह मैंने नहीं देखा है बहुत सारे स्पिरिचुअल एरियाज़ में मैं गई हूँ देखा है मैंने लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी इधर मैं महसूस कर रही हूँ ये बहुत बढ़िया है जो थीम है वो कॉन्टेपरिरी थीम है और ये थीम जो है यूनिटी एंड ट्रस्ट ये यूनिटी और ट्रस्ट से ही हम गरीब ऐसी सतयुग में जा सकते है इसपे अभी मेरा पूरा विश्वास हो गया है क्या बात और अभी जो मैंने सुना सब देश से घर से नहीं। नहीं। नहीं। नहीं से तो मुझे समझा कि पहले तो मेरे माइंड में ही यूनिटी माइंड और बॉडी में यूनिटी आना चाहिए मेरे घर में यूनिटी आना चाहिए मेरे घर में ही यूनिटी आएगी हैप्पीनेस आएगा तो मैं बाहर यूनिटी और हैप्पीनेस कर सकती हूँ और ये सब ट्रस्ट पे ऊपर है ट्रेस्ट इज अ फाउंडेशन बेस्ट फाउंडेशन फॉर यूनिटी और मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने इधर पाया है वो मैं मेरे संस्थाओं में जाके जरूर बताएगी और आ, हमारी संस्थाएँ जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है फैकल्टी है 147 <laughs> यूनिट्स एजुकेशनल यूनिट्स हमारे गोपाल एजुकेशन सोसाइटी के महाराष्ट्र में है और हंड्रेड यूनिट्स में मैं ये सब बताना चाहती हूँ कि यूनिटी एंड ट्रस्ट दैट द फाउंडेशन टू ब्रिंग द सतयोग इन विश्व ये ग्लोबल समिट है तो ये ग्लोबल समिट में पूर्व विश्व के लोग इधर आए हैं और हमारी ब्रह्मकुमारी दीदी या ये सब लीड कर रही है एम प्राउड ऑफ एट बहुत बहुत मुझे अभिमान लग रहा है इस बात का कि मेरी दीदी सबसे लीड कर रही है और ये सब लीड जो लिया है दस्ट एग्जाम्पल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत बढ़िया है इधर सब कुछ आ, हमारे मराठी में एक पंक्ति है जी. आनंद आचा अच्छा दो ही आनंद तरंगे इधर सब जगह इतना हैप्पीनेस है इतना हैप्पीनेस है कि अपने आप हम हैप्पी हो जाते हैं सबको देखते ही इतना प्यार मिलता है सबको देखते ही इतना स्नेह मिलता है ये स्नेह मैं वातावरण में हर एक को इधर आना चाहिए और इसका अनुभव निश्चित स्वरूप से लेना ही चाहिए ऐसा मुझे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही सुंदर जो है पूरा कॉन्फ्रेंस का जो अनुभव है सार रूप में आपने बताया आपको बहुत बहुत साधुवाद और आप अपने इंस्टीट्यूशन में भी इस चीज़ को जो है बताने वाले हैं और वहाँ के लोगों को भी बच्चों को भी आप जो है मेडिटेशन का जो राजयोग का प्रैक्टिस है वो ज़रूर कराएँ ताकि उनका जीवन भी बदल जाए और विश्व में एकता और विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत शुभकामनाएँ थैंक यूं थैंक यू डो दोही आनंद तरंग आनंदा चेडोही आनंदी आबाई गाय संगो का आवड़ी आनंद दासो ही आनंदतल आनंद दासडो ही आनंदतल ंग आनंद जिर अंग आनंदा चे, आनंदा चे आनंद आनंद से आनंद चिरंग आनंद से रोई मानंग परिवार है विश्व एक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 हम सब बच्चे घर अपना संसार है विश्व एक परिवार िया में हम रहते हैं आसन अपना चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी केला तनकुटिया में हम रहते हैं आसन अपना भाल चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी केला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 ये सुख शांति आधार है विश्व एक परिवार है विश्व एक परिवार विश्व विश्व एक एक परिवार है एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे प्रभु पिता के हम सब बच्चे घर अपना संसार